और शायद गुरु को एक गाली भी दे दोगे कि क्यों नाहक नींद खराब कर रहे अपना काम देखो हमें सोने दो दादू शबद बाण गुरु सांध के दूर दिशंतर जाई जेह लागे सो उभरे सूते लिए जगाई शबद सरोवर सुभर भरिया हरिजल निर्मल नीर वो जो शब्द का सरोवर है